भगवान श्री कृष्ण में सोलह कला थी सोलह कला अब भूमि देवी साक्षात वो भूमि देवी है कौन गौ माता के रूप में है और बैल कौन है धर्म है तो धर्म के कितने चरण होते हैं चार सत्य सोच दया और तप तो कितने पैर टूट गए तीन जिसको कहते सोच मतलब पवित्रता दया मतलब रहम दिल और तप मतलब तपस्या तीन पैर टूटे थे एक पैर बचा था सत्य उस पर वो खाला था इतने में परीक्षा महाराज जी ने क्या देखा कि एक काला कलुटा राजा तो कहीं से लग नहीं रहा था पर वेशभूषा उसने राजा की धारण कर रखी थी उसके हाथ में डंडा था उसने रखकर हमारी लाद किसको गाय को और डंडा मारा बैल को परीक्षण महाराज जी को बोला पूरा लगा कि मेरे राज्य में मेरी जनता को दुख देने वाला ये कौन है तो परीक्षण महाराज जी सामने आ गए परिक्षण महाराज जी ने कहा हे ऋषभ हे बैल आप कौन हो आप कोई देवता तो नहीं जो मेरी परीक्षा लेने के लिए आ गए कौन हो और ये दुष्ट आपको क्यों कष्ट दे रहा है बेलने का महाराज जब जन्म होता है उस समय कर्मों के अनुसार पाप पुण्य भोगना पड़ता है तो सब कर्मों का खेल है मैं अपना दुख किससे कहूँ और कभी अच्छा ग्रह आकर बैठ जाए तो मंगल होने लगता है क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए तो अमंगल होने लगता है तो महाराज ग्रहों का खेल है तभी मैं पीड़ित हूँ परीक्षा जी समझ गया पापी का पाप बकन करने से उसका पाप हमारे से लग जाता है तो साक्षात कौन है ये धर्म है और जो गौ आता है वो साक्षात पृथ्वी है तो परीक्षा महाराज जी ने कहा हे काले का लुटे तू कौन है अब ये मुस्कुराए बोले महाराज आपने हमें नहीं पहचाना मेरा नाम कलयुग है, कलयुग है बोले निकल मेरे राज्य से बाहर अरे उस समय कलयुग ने कहा महाराज जहां तक सूर्य का प्रकाश जाता है वहां तक तुम्हारा राज्य में कहा जाऊं बोले ऐसे नहीं जाएगा तो दूसरे तरीके से भेजना पड़ेगा धनुष पर बाण चढ़ा दिया मारने लगे कलयुग घबरा गया परीक्षा महाराज के चरणों में गिर गए राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ गई कहा कलयुग तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुराई है कलयुग मुस्कुराया कलयुग ने कहा महाराज बुराइयों की तो पुल मान दो इतनी बुराइयाँ पर अच्छाई मुझे में क्या है जो फल यज्ञ से मिलता था समाधि से मिलता था तपस्या से मिलता था व्रत से मिलता था और कलयुग में केवल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे गिशना, किशना, किशना, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कलो केशव कीर्तन भगवान के नाम का जप करने से कीर्तन करने से कथा को करने से राजा परिक्षेत्र तो का ये गुण तो इनके अंदर बहुत अच्छा है तो उस समय तो परिक्षेत्र महाराज जी ने कलियुग को चार जगह देती दी है द्योतम पानम स्त्रिय द्योत या जुआ खेला जाए जा कलियुग तुझे जब मैं महावास देता हूँ पान या नशा किया जाए तमाकू नोशी आदि जो कुछ भी नशा है उसमें किसका वास है कलियुग का वास है, है। स्त्रिय जहाँ वैश्य विकार होता हो परा स्त्री संघ होता हो वहां कलियुग का वास है या अगर कोई परा स्त्री संघ हो तो वो भी कलियुग का वास है परा स्त्री संघ और अंत में सुना जीव हत्या खाना बेचना परोसना जो कुछ भी है तो यहाँ पर कलियुग को वास दे दिया कलियुग ने कहा महाराज इतना बोला परिवार रहने के लिए चार घर कुछ एक ड्राइंग रूम भी तो दीजिए जहां मेहमानों का आना जाना जाए तो सोने में दे दिया तो कौन से सोने में वास दिया? अधर्म के सोने में जो किसी का चोरी किया होगा सोना जो किसी का गिरवी रखा होगा सोना उसमें किसका वास है कलियुग का वास है कलियुग परीक्षित महाराज जी के सर पर जाकर बैठ गया क्योंकि परीक्षित महाराज ने सोने का ताज पहना था वो जरा संगा था तो राजा परीक्षित की बुद्धि घूम गई अपने जीवन में कभी शिकार नहीं किया शिकार खेलने चले गए जंगल में चले गए भूख प्यास सता रही थी सिमिक ऋषि का आश्रम था आवाज लगाई पांडव नंदन परीक्षित हूं हमारे लिए भोजन की जल की आदि व्यवस्था की जाए पर शिविक ऋषि समाधि में थे कोई जवाब ना दे सके तो कलियों की माथे पर बोल उठा देखो राजा का कोई सम्मान नहीं स्वागत नहीं झूठा ऋषि झूठी समाधि हरे से तुष्ट ऋषि तो को मार देना चाहिए अब परीक्षा महाराज जी की जब बुद्धि घूमे तो मारने की तैयारी कर ही रहते हैं धन बाण चला दिया था फिर विचार किया कि हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा किया नहीं है तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए परीक्षा लेनी चाहिए तीर की नोक से मरा हुआ सर्व उठाया राजा परीक्षित ने और शिमिक ऋषि के गले में डाल दिया जूटा होगा तो भाग जाएगा सच्चा होगा तो बैठा रहेगा ये कार्य कर कर चले गए कुछ बच्चे देख रहे थे उस समय बच्चे दौड़े दौड़े ऋषि के जो बेटा थे श्रृंगी ऋषि उनके पास चले गए उस समय श्रृंगी ऋषि कौशिक की नदी में स्नान कर रहे थे बच्चों ने कहा छोटी उम्र का ऋषि था बच्चा था आंखें लाल हो गई क्रोश से कौशिक की नदी के जल में आशुनगर कर जल अंजलि में लेकर कहने लगा ये जिस दुष्ट राजा परीक्षित ने मेरे पिता के घर में गले में मारा सर्व डाला सात दिन में तक्ष काटने से आकाश मृत्यु को प्राप्त हो जाए शराब दिया और बस घर पर आ गया उस समय अपने पिता के सामने रोने लगा तो शिव ऋषि की समाधि खुल गई मारा वर्प गले से हटाकर रख दिया बेटा क्यों रोते हो बोले पिताजी परीक्षित ने तुम्हारे आपके गले में मारा वर्प डाला बोले बेटा तुमने उनके चरणों में कुछ अपराध तो नहीं किया बोले पिताजी अपराध तो उसने आपके चरणों में किया है मैंने तो उसको दंड दे दिया अरे बेटा क्या दंड दे दिया बोले मैंने उसे ये डंड दिया कि सात दिन में तक्षतनाक काटने से अकाल मृत्यु होगी हो उस समय शिव ऋषि हे प्रभु हे जगतनाथ ये क्या होगा इसलिए कहते कि कम उम्र वाले को ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए फिर वो आपके सर पर ही चले जाएगा तो हुआ यह कि भगवान से प्रार्थना करें और शिव ऋषि ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ परीक्षित को कहो कि अपना परलोक तो पर बना ले शिव ऋषि महाराज जी के शिष्य हैं तो वहां पर